दर्शन की 38वीं कक्षा पांचवें अध्याय के 101वें सूत्र तक पिछली कक्षा में हमने देखा था जिसमें क्रिया के बारे में संबंधों के बारे में सामान्य समवाय संज्ञा संजी संबंध इनकी चर्चाएं की गई थी किन्हीं को पूछना है कुछ अन्य कोई नाइन्टी 92 वाला जो है ये समझ में नहीं आया बाण में बाण में सूत्र है बाण में व न तद अपलापः उसका यानी सामान्य का तद तो तो मतलब तस् उसका उसका किसका तो प्रकरण जो चल रहा है पिछले सूत्र में प्रत्येपिज्ञान सामान्य सामान्य का अपलाप यानी खंडन विलाप होता है ना विलाप प्रलाप, प्रलाप विलाप किसे कहते हैं विलाप बोलते हैं नाप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 जोर से बोलना मिथ्या व्यार्थ प्रलाप यू ही प्रलाप कर रहे हैं कोई व्यर्थ बोलना ठीक है और अप कहते हैं हटाने को अपलाप हटा दिया हटाओ इसको कुछ नहीं है ये बिल्कुल जैसे नकार देते हैं ना नकार देना ऐसे अपलाप तो न तद अपलाप उसका अपलाप नहीं हो सकता किसका सामान्य का, का। यू नहीं कहने में कुछ भी नहीं है जो मैं उस समय बता रहा था ना द्रव्य है ना गुण है कर्म है कहां है सामान्य क्या है तो कुछ भी नहीं है ऐसे करके इसको हटा भी नहीं सकते आप नकार नहीं सकते क्यों तस्मात उसी कारण से किस कारण से किसकी उसके कारण हमें प्रत्यभिज्ञा होती है ये वही चीज है एक जैसी है ये जो हमें प्रत्यविज्ञा होती है जिसके कारण से क्या मतलब जानकारी पहचान, पहचान। स्मृति पहचान जब हम प्रत्येक पहचान है स्मृति साथ में जुड़ा हुआ है लेकिन स्मृति होते हुए हम पहचानते हैं ये वही है पहले देखा हुआ अब देखा हुआ ये दो चीजें ये स्मृति के होने से पहचान के होने से ओके कुछ और कोई चार्य जी जो हमने प्रकृति के 24 तत्वों का पीछे किया था तत्वांतर के अंतर्गत तो उसमें विकृति 24 तत्वों के बाद शुरू होती है नहीं हाँ नहीं विकृति तो उन सबको भी बोलते हैं मूल प्रकृति को छोड़ के सतर की साम्यावस्था इन 24 में से एक हटा दीजिए बाकी 23 बची विकृति तो वो भी कहलाती है विकृति मतलब मूल से बनी हुई चीजें विकार बना हुआ और उसके आगे के हैं वो भी सब विकृति ही कहलाते हैं चौबीस तत्वों के बाद जो बनते हैं वो, वो भी विकृति कहलाते हैं जो हमारे को दिखाई दे रहा है ये विकार है प्रकृति का इसको भी विकार ही कहेंगे लेकिन ये तत्वांतर नहीं है वो तत्वांतर है और सोवा सूत्र एक बार थोड़ा सा बता दीजिए उभय तपि अन्यथा सिद्धे न प्रत्यक्षम अनुमानम इसके अर्थ की स्पष्टता है ये जो संवाय संबंध है तो जैसे कि वस्त्र में तंतु और कपड़े में संवाय संबंध ठीक है घड़े में मिट्टी और घड़े में संवाय संबंध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 वैसे तो पांचों भूत इसमें दिखाई देते हैं हमारे को मिलते हैं या नहीं पृथ्वी का ये जो ठोस भाग है पृथ्वी का दिख ही रहा है हमारे को इसमें ठोस चीजें है ना खासतौर से हड्डी है बाकी भी मांस आदि में भी ठोस चीज है ना ये पृथ्वी की है जलीय जलीयांश भी है रक्त में भी है मूत्र भी है कोशिकाओं में भी है मुख में लार है ये तो द्रव अंश इसमें हमारे को जली अंश भी दिखाई देता है तो जल भी है इसमें और गर्मी भी दिखाई देती है इसमें हमें ऊष्मा होती है तापमान होता है तो ऊष्मा से पता लग जाता है कि अग्नि भी है इसमें ठीक है और वायु भी है इसमें गतियां हो रही हैं वायु से और वायु भी है श्वास प्रश्वास आदि और आकाश अगर आकाश नहीं होता तो ये गमना गमन गमनागमन कैसे होता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 ये सब इनका निकलना हो रहा है नलिया अंदर कितनी है रक्तवाहिनियां तो बहुत लंबी हैं सारी मिलाएं तो पृथ्वी के कई चक्कर लग जाते हैं ऐसा कहते इतनी उनको एक के बाद एक जोड़ दिया जाए ना पतली पतली बहुत पतली पतली केशिकाएं भी होती हैं बहुत पतली बाल जैसी मोटी मोटी तो थोड़ी है उनको अब एक के बाद एक यूं लंबाई में जोड़ दिया जाए ना पूरी पृथ्वी के चक्कर लग जाए इतनी लंबी है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 तो बहुनाम उपादानत्व उपादान अयोगात् बहुत सारे जो बाद अन्य हैं पृथ्वी के अतिरिक्त उनमें उपादान की अयोग्यता है अयोग है उपादान रूप में बने नहीं सकते उपादान केवल बनेगा पृथ्वी केवल पृथ्वी बनेगी इस दृष्टि से यह शरीर कैसा है पार्थिव शरीर है पृथ्वी से जो बना है उसको कहते हैं पार्थिव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 आचार्य जो पांच महाभूत हैं वो पांच तन्मात्राओं से जो आते हैं तो वो ये जो पृथ्वी अभी हमारे वर्तमान में है पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल तो ये उनसे भिन्न होते हैं या वही हैं? इनसे भिन्न होते हैं अभी फिर शरीर की व्याख्या करते समय आपने तो यही वाले लिए जैसे पृथ्वी ली फिर ये जल वायु और आकाश प्रधानता के कारण यही कथन किया जाएगा उनको तो बता नहीं सकते उनका क्या उदाहरण देंगे पीछे भी एक बार बात आई थी तब मैंने ये रखा था कि ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये तो पांच भौतिक है एक तरह से लेकिन फिर भी पृथ्वी को पृथ्वी क्यों बोलते हैं पृथ्वी तत्व की प्रधानता है ऐसा भिन्नताएं हैं दृष्टिभेद है, है इनमें अलग अलग व्याख्या कुछ लोग इन्हीं को पांचभूत मानते हैं पांचभूत मानते हैं तो उसमें एक बड़ा प्रश्न यह आता है ये जो भूत है मान लो पृथ्वी महाभूत है तो इसके जितने कण है वो एक जैसे होने चाहिए जी जल महाभूत उसके सारे कण एक जैसे होने चाहिए जैसे अग्नि और वायु और आकाश सबके एक जैसे ही होने चाहिए ना जी। लेकिन पृथ्वी को आप देखिए मिट्टी को पृथ्वी मतलब ये मिट्टी बोलेंगे और क्या बोलेंगे और मिट्टी को और मिट्टी में क्या क्या चीजें होती हैं पत्थर भी हैं और पत्थर तो है वो तो मान लो उसमें जो तत्व है वो एक सिली यानी बालू जी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 प्लास्टिक के बनते हैं वो अलग चीज है ये जो सिलिका से भी बनते हैं बोतलें है, कांच की बोतल बोलते हैं जिसको हाँ आंख के भी यही वही कांच अगर प्लास्टिक का नहीं है तो आजकल वो भी आते हैं ना अलग अलग कई तत्वों से बनते हैं तो जो कांच वाले हैं कांच के अब यो क्या कहूं कांच का कांच वो क्या प्लास्टिक का काच है अब ये कांच शब्द रूढ़ी में आ गया ना लेंस का तो लेंस कह लीजिए ठीक है, है लेंस का हिंदी में तो हम यही बोलेंगे ना ये प्लास्टिक का कांच है और काच शब्द तो पारिभाषिक वो डालना वाली बात है पहले जो जीप वाली बात है ऐसे शब्दों का प्रयोग कैसे होता है खैर सिलिका है आप चुंबक को यू डालेंगे तो चुंबक में भी छोटे छोटे लोहे के कण आ जाते हैं ना मिट्टी में यूं डालो कभी डाल के देखिए चुंबक देखो छोटे छोटे कण आ जाएंगे इसमें लोहे के कण भी मिले कहीं भी डाल दो छोटे छोटे कण आ जाएंगे लोहे के चुम्बक खींच लेगी उसको इसमें चूना भी है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 जब तो ये प्र... हो जाता है ना तो उसमें अपने कुछ बोलना चाहिए ठीक हाँ है आपको अगर समझ में आ गया है तो ठीक है यू बोलिए समझ में नहीं आया तो बोले नहीं जी अभी समझ में नहीं आया वो हो गया जी उसका समान अब बोलो अगला अगला ये पांच भौतिको देहा जो पीछे पीछे आया था सूत्र तो इसमें तो किसी की मान्यता नहीं दिखाई थी सांख्यिकार ने जैसे चातुर्भतिको भौतिको क्या और उनमें दिखाया था तो इस प्रकार से इसको मान सकते हैं क्या पांच भौतिको देहा सांख्यकार के बाद ऐसा मानेंगे तो इससे विरोध आएगा ना फिर वो प्रक्षिप्त भी तो मानते हैं वो अलग बात है इसलिए कुछ लोग इसको प्रक्षिप्त भी मान लेंगे ओके एक आधार बना सकते हैं कि वहां पांच भौतिक को देह कहा वहां अन्यों के मत में ऐसा नहीं कहा चातुर्भौतिक मिति एक, ए, एक बहुती है पांच भौतिको देह और चातुर्भतिक मिति एक भौतिक मिति अपरे एक और अपर मतलब अन्यों, अन्यों के लिए कहा कुछ ऐसा मानते हैं अन्य ऐसा मानते हैं अपने लिए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 प्राय प्रचलन पांच भौतिक का है वो दे दिया वहाँ कहीं वहाँ संगति लगाएंगे यहाँ लगाएंगे और या यह प्रक्षिप्त मानेंगे ये उपाय हम कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते हम इसमें जी। और ठीक है आचार्य जी धन्यवाद बोलिए आचार्य जी जैसे जिस तत्व की प्रधानता होती है वही तत्व माना जाता है की पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है तो वो पृथ्वी है पर पृथ्वी पर तो इकहत्तर प्रतिशत जल है तो जल की प्रधानता है ना पृथ्वी पर यह तथ्य को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करना है या उसको ठीक तरह से लिया नहीं गया समझा नहीं गया है इकहत्तर प्रतिशत जल है यह वाक्य परिमाण को बताता है इस पूरी पृथ्वी पर जल का प्रतिशत मास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 उज्ञान के यानी प्रकृति के नियम काम करते हैं तो पृथ्वी पर 71 प्रतिशत जल नहीं है ये तथ्य कथन गलत ढंग से समझा हुआ है गलत ढंग से लिया मिस्टेकन है ये ऐसा नहीं कि वो 71 प्रतिशत है क्षेत्रफल है मूल तो यहाँ पर भी पृथ्वी ही है अधिक यानी पृथ्वी तत्व की प्रधानता इसलिए इसको पृथ्वी बोलते ठीक है ठीक है आचार्य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 आतिवाहिकस्य अपि विद्यमानत्वात् स्थूलम इति न नियम केवल स्थूल शरीर होता है यह कोई नियम नहीं है कोई कहने लगे नहीं केवल स्थूल शरीर होता है क्योंकि हमको दिखाई वही देता है इसलिए हो सकता है हम कहें कि केवल स्थूल शरीर होता है स्थूलम इति न नियम यह नियम नहीं है कि केवल स्थूल शरीर होता है क्यों यानी इसके अतिरिक्त भी होता है शरीर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 शब्द स्पर्श रूप रसकंथ ठीक है अब इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके इनको जनाती हैं या बिना प्राप्त कर किए हुए ही जना देती हैं ये एक प्रश्न उठता है वो विषय और इंद्रियों का संपर्क होता है तब वो जनाती हैं या बिना संपर्क के ही जना देती हैं? संपर्क होने पर जनाती हैं यह एक नियम है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 अप्राप्त प्रकाशकत्व प्रकाश इंद्रियाणाम अप्राप्ते है सर्वप्राप्तवा सर्व तो इसका इनका मूल वचन है न अप्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रिया अल्पविराम इंद्रियों का अप्राप्त प्रकाशकत्व नहीं है इंद्रियां विषय को प्राप्त हुए बिना प्रकाशित नहीं कर सकते प्रकाशित मतलब जनाने के अर्थ में प्रकाश करना ज्ञान के अर्थ में क्योंकि इंद्रियां हमें जनाती हैं इंद्रियां हमें विषयों का प्रकाश करा देती हैं बोध करा देती हैं यदि इंद्रियों के संपर्क में वो विषय नहीं आया है तो इंद्रियां उसको नहीं जना सकती बिना संपर्क में आए इंद्रियां जना दें ऐसा नहीं है न अप्राप्त प्रकाशिकत्वम इंद्रिया नाम न अप्राप्त न भी निषेध और अप्राप्त में भी अ है दोनों न को हटा देंगे तो प्राप्त प्रकाशकत्व इंद्रिया इंद्रियों का प्रकाशत्व कब है जब वो विषयों को प्राप्त करती है विषयों से सन्नीकर्ष होता है उनका तब उनका प्रकाशिकत्व होता प्रकाश है ठीक है ये सिद्धांत इन्होंने बता दिया न अप्राप्त तो प्रकाशकत्व इंद्रियाणा अब इसके पीछे तर्क युक्ति रख रहे हैं कुछ यदि ये माना जाए कि बिना प्राप्त हुए भी इंद्रिया विषय को जना देती हैं अप्राप्त है प्राप्त बिना प्राप्त हुए ही यदि प्रकाशकत्व हो इनका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 शक्ति कैसी शक्ति तो यह एक विचारणीय बात बनती है ना बाकी इंद्रियों में तो ठीक है चक्षु में कैसे करेंगे नहीं रात्रि को नहीं दिखता यह ठीक है प्रकाश में दिखता है यह तो ठीक है लेकिन प्रकाश भी है तो वस्तु तो दूर है ना नेत्रों से तो दूर है कैसे पता लग जाता है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 पृथ्वी व्याप तेजो तेज तेज मतलब अग्नि के लिए तेज शब्द का प्रयोग होता है तो तेजस है मतलब अग्नेय है चक्षु अग्नि से बना है अग्नि की प्रधानता वाला है तो अग्नि का क्योंकि इसमें तेज का अपसर्पण होता है इसलिए ये आग्नेय है ये कहने की जरूरत नहीं है ना तेजस तेज तेजो अपसर्पण तेजसम चक्षु तेज के अपसर्पण से यह तेजसो यह सिद्ध नहीं होता है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 वहां पर तंत्रिकाएं उसकी संवेदना लेती हैं और आगे पहुंचा देती हैं सूचना तो प्रकाश ग्राही है ना नेत्र प्रकाश को ग्रहण करता है तो देखिए उसके लिए कह रहे हैं कुछ एक सौ सूत्र बोलिए छठा प्राप्तार्थ प्रकाश लिंगात वृत्ति सिद्धि नेत्र की वृत्तियों की सिद्धि कैसे होती है कि नेत्र की कोई वृत्ति है व्यापार है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 चक्षु की वृत्ति चक्षु तो अंदर का हो गया और बाहर ये गोलक हो गया इसको भी साथ में ले सकते हैं अब मान लीजिए मैं इधर देख रहा हूं मेरे नेत्र की वृत्ति किधर है इधर ये वृत्ति मतलब उधर फोकस किया हुआ है केंद्रित किया हुआ है उसको तो उधर से आने वाला प्रकाश नेत्र में जाएगा और इधर की वस्तु दिखाई देंगे यहां ये, ये है अब इधर से जो प्रकाश आ रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे उसको मेर, मेरा मुंह इधर है तो नहीं दिखाई देगा मेरे को यह क्योंकि इधर से जो प्रकाश आ रहा है वो मेरे नेत्र में नहीं जा रहे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 उस व्यापार से हमें वस्तुओं की सिद्धि होती है जहां हमारा केंद्र होता है फोकस हम करते हैं उसको हम ठीक ठीक जान लेते हैं कैमरे में बहुत ज्यादा होता है नेत्र भी फोकस करता है नेत्र पे ये तो कैमरा बना हुआ है अगर आगे पीछे हो जाता है तो चीज धुंधली हो जाएगी ठीक जगह पर है वो पूरा फोकस हो गया ठीक प्रतिबिंब पड़ रहा है तो एकदम साफ दिखाई देगी वस्तु ऐसा ही नेत्रों के साथ भी होता है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 तो इसको ऐसे कह सकते हो रहा है के साथ जी हाँ अब ये विचित्रता है अब आप देखिए सन्निकर्ष किसका हो रहा है प्रकाश का हो रहा है नेत्रों से लेकिन हमें ये थोड़ा लग रहा है कि हम प्रकाश देख रहे ऐसा लग रहा है क्या अब आप सबके चेहरों से प्रकाश टकरा करके मेरे तक आ रहा है मैं आपको तो देख रहा हूं आप मेरे को देख रहे हैं तो हमें ये थोड़ा ना लग रहा है, था ने था ने लग रहा है, है हम प्रकाश को देख रहे हैं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 प्रकाश देख रहे हैं अनुभूति नहीं होती अगर हमारे को प्रकाश ही दिखने लगे तो हमारा व्यवहार ही नहीं चलेगा वो तो कितनी विचित्र रचना की है अगर केवल प्रकाश ही दिखता रहे हमारे को वास्तव तो में तो प्रकाश ही दिख रहा तो है जहां तो प्रकाश ही रहे हर प्रकाश ही दिख रहा है हमारे को लेकिन उस प्रकाश के दिखने से हमारे को सब वस्तुएं दिखाई दे रही हैं कैसे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 आचार्य जो न्याय दर्शन में इंद्रियों की बात आती है तो वो हमारे गोलक को लिया जाता है के गोलक। और यहाँ पे जब बात है तो वो इंद्रिय सूक्ष्म इंद्रियों की बात, इंद्रियों की बात फिर ये तेजस इंद्रिय कहने से ये गोलक के ऊपर बात आ रही है ऐसा लग रहा है क्योंकि दोनों इंद्रिया तो दोनों ही है व्यवहार भी होता है और चूंकि उधर तेजस इंद्रिय मानी जाती है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 और उसके लिए भी इसको नेत्र को अगर कोई कहे इसमें से तेज निकल करके जा रहा है वो मानने की जरूरत नहीं है ये कह रहे हैं इसकी इंद्रिय की वृत्ति से ही सिद्ध हो जाता है ये तो ऐसा तो कहीं प्रतिपादन नहीं आया कि यहां से तेज निकल के जाता है और फिर ऐसा अगर कोई मानता हो तो हाँ। ये तो न्यायर्षण में भी नहीं आया ना आचार्य की यहां से निकल के जाती है तो, तो बहुत से लोग वहां से वही अर्थ निकालते नेत्रों से रश्मियां निकल के बाहर जाती है अधिकतर तो यही निकालता है वहां से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 गोलक को ही आयुर्वेद में भी जो मानते हैं गोलक को ही इंद्रियां मान के चलते हैं सूक्ष्म इंद्रियों ये तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात करते हैं यहां जो चर्चा है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में था या जो तत्व बने उसमें 11 इंद्रियां पांच जन इंद्रियां बनी वो सूक्ष्म इंद्रियां ही है भ्रांता नाम इत्यादि जो बातें आई थी तो ये तो सूक्ष्म को ही मानते हैं लेकिन इस प्रसंग में आकर के यहां उस बात को भी लेते हुए कि चक्षु इंद्रिय है वो भले ही भौतिक मानते हो तेजस मानते हो ये हो तो मिलाकर के इन्होंने कहा यहाँ से भी इसमें गोलक को भी ले लिया कि यहां से भी कुछ जाति हो उसकी कोई जरूरत नहीं है ये तो इंद्रिय वृत्ति से ही सिद्ध हो जाएगा और, जब ये प्रकाश के ही कारण हम देख रहे हैं कुछ हाँ। तो जानवर तो रात को भी देख लेते हैं और हम रॉड से भी रात के समय देख पाते हैं हम कम प्रकाश में देख पाते हैं हाँ लेकिन जो जानवर है कुछ जानवर वो रात को भी देख लेते हैं ऐसा हाँ, तो, तो, तो वहां पर रोड्स और कौनस जो दो चीजें होती हैं शंकु और शलाका शलाकाय जिनसे हम अंदर जो रेटिना रहता है ना नेत्र के पीछे का भाग उसमें एक शंकु आकार रचना होती है एक श, शलाका जैसी होती है रोड्स और कौन्स बोलते हैं उसको तो उनकी किसकी किसमें कितनी अधिकता है उसके आधार पर यह हमारा निर्भर करता है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 क्या कि अग्नि है और अग्नि के बीच का भी जो वो दीपक की जो लौ जल रही है जो काली हाँ। हो गई है कार्बन आ गया जिसके ऊपर हम वो भी देख लेते हैं लेकिन अगर हम ऐसे ही तेज प्रकाश हो तो नहीं देख सकते नहीं इससे वो कैसे सिद्ध होता है कि नेत्र से रश्मिया निकल के जाती हैं ये, कि ये, इसका ये इससे संबंध नहीं पता बात होती तो नहीं देख सकते थे वो रश्मि जाती है इसलिए देख पाते ये कोई तर्क नहीं है ये कोई आधार ही नहीं है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 वो दपा किस बात का है चांद पे वहाँ पे प्रकाश नहीं नहीं क्या? है वहां से कम आ रहा है है आ तो आ सही हल्का है कम आ रहा है इसलिए हम उसको नहीं देख पा रहे कम आ रहा है यहाँ से जाने वाली बात थोड़ी सिद्ध होती है उससे लेकिन उनका यही कहना है कि जाती है रश्मि आधार प्रमाण चाहिए ना उसका वो बहुत लंबी चर्चा है न्यायदर्शन में आप चाहें तो सुन लेना उसमें न्याय दर्शन जब हुआ था रोजड़ वाला या पतंजलि वाला उसमें काफी चर्चाएं चली हैं रोजड़ वाले में तो बहुत चली हैं तो वो एक उसको अभी यहाँ इतना विस्तार से नहीं लेते हम इतना ही रखते हैं